पार्ट बीस परमेश्वर के द्वारा मन्ना और पानी का दिया जाना सत्य परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है बाइबल आयत हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान स्वर्ग से आता है जो परमेश्वर से प्राप्त होता है याकूब एक सत्रह परिचय इसराइलियों ने परमेश्वर को अपना रक्षक जाना जब उसने उन्हें मिश्रियों की सेना से बचाया यद्य उन्होंने मिश्रियों पर परमेश्वर की विजय देखा तो भी विश्वास नहीं किया आज हम देखेंगे परमेश्वर उनका पूर्ति करता उपाय करने वाला था इसराइली लोग मरुस्थल में होकर यात्रा कर रहे थे मरुस्थल क्या है और वहाँ पर निवास करने के लिए कौन सी दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है पानी और खाना एक बार फिर परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसी असंभव स्थिति में डाला जहां पर पर केवल परमेश्वरी उन्हें बचा सकता था निर्गमन 16 एक से तीन फिर एलिम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिश्र देश से निकलने के महीने से दूसरे महीने के पंद्रह दिन को सी नाम जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में आ पहुंचे जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी और इसराइलियों ऐसी कहने लगे कि जब हम मिश्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे तब यदि हम योवा के हाथ से मार डाले जाते तो उत्तम यही था पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखो मार डालो मरूभूमि में उन्हें कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ अपने मुक्तिदाता पर विश्वास करने के स्थान पर वो मूसा और हारून से शिकायत करने लगे निर्गमन सोलह ग्यारह ऐसी पंद्रह तब यहोवा ने मूसा से कहा इस्राएलियों का बुढ़ मैंने सुना है उनसे कह दे कि गो धुलू के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोबा हूँ और ऐसा हुआ की साँझ को बंटेरे आकर सारी चावनी आरोप बैठ गयी और भोर को चावनी के चारों ओर ओस पड़ी और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनको के समान पड़े हैं यह देख रही सरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है तो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है तो मूसा ने उनसे कहा यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे युवा तुम्हे खाने के लिए देता है इसराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया फिर भी अपनी अत्यधिक दया के कारण परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मरुस्थल में भी नहीं परमेश्वर ने उन्हें रात्रि में मांस और सुबह में मन्ना प्रदान किया परमेश्वर हमारा पूर्ति दाता है वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है उद्यान में आदम और हवा के लिए बाढ़ के दौरान नु और उसके परिवार के लिए भयानक का काल के समय याकूब और उसके परिवार के लिए परमेश्वर बेसहारो की सहायता करता है वह बेसहारो को छुड़ाता है निर्गमन सोलह पैतीस इसराइली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे यात्रा के दौरान परमेश्वर ने प्रत्येक सुबह इसराइलियों को मन्ना प्रदान किया परमेश्वर विश्वास योग्य है हम उस पर विश्वास कर सकते हैं निर्गमन सत्रह एक ऐसी चार फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और युवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफी में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों के पीने का पानी नहीं मिला इसलिए मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और योवा की परीक्षा क्यों करते हो फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी तब वे कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम हमें लड़के वालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस से क्यों ले आए हो तब मूसा ने योवा की दुआई दी और कहा इन लोगो ऐसी मैं क्या करूँ ये सब मुझे पथरवा करने को तैयार है तुरंत इसराइली भूल गये की किस प्रकार परमेश्वर ने भोजन प्रदान किया एक बार फिर परमेश्वर ने उनको असंभव स्थिति में डाला जहां बिना पानी के वे मर जाएंगे। केवल परमेश्वर ही उनकी रक्षा कर सका दोबारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने के स्थान पर वे पानी के लिए शिकायत करने लगे क्या वे योग्य थे की परमेश्वर उन्हें जल प्रदान करे नहीं निर्गमन सत्रह पाँच ऐसी छह यहा ने मूसा ऐसी कहा इसराइल के ब्रद लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसके अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए तब मूषा ने इसराइल के वृद्ध लोगो के देखते वैसा ही किया अपनी अत्यधिक प्रेमी और दया और कृपा के कारण परमेश्वर ने उन्हें जल प्रदान किया परमेश्वर ने मूसा को बताया कि क्या करना है और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर चट्टान पर लकड़ी से मारा और उसमें से पानी बहने लगा विश्वास पूर्वक परमेश्वर ने उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा किया परमेश्वर हमें हमारी ही सामर्थ्य के द्वारा और हमारे तरीकों ऐसी पाप शैतान की सामर्थ और अंत की सजा ऐसी बचने के लिए नहीं छोड़ता है कोई भी परमेश्वर के प्रेम और दया के योग्य नहीं है अपने कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर को गय नहीं ठहर सकते परमेश्वर की क्षमा पापियों के लिए परमेश्वर का निःशुल्क तोहफा है व्याख्या बार बार इस भूल जाते थे कि परमेश्वर उनका पूर्ति दाता है क्या हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा पूर्ति दाता है वो इस सूर्य को अच्छे और बुरो पर प्रकाश करने की आज्ञा देता है और वही बारिश को धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसाता है मती पांच